महाभारत आश्वेधिक पर्व चारों वर्णों के कर्म और उनके फलों का वर्णन तथा धर्म की वृद्धि और पाप के क्षय होने का उपाय व सम्पाणवाच एव आत्मोद्धव सर्व जगदुद्देश्य केशव धर्मान धर्मात्मज से पुण्यान कथयत प्रभु वैष्ण पायन जी कहते हैं जन्मे इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत का अपने से उत्पन्न बतलाकर अपने से उत्पन्न बतलाकर धर्मनंदन धिष्ठ से पवित्र धर्मों का इस प्रकार वर्णन आरम्भ किया स्वण पाण्डव तत्व पवित्रम पापनासनम कथ्यमानमया पुण्यम धर्मशास्त्र फलम महत पांडवनंदन मेरे द्वारा कहे हुए धर्मशास्त्र का पुण्यमय पापनाशक पवित्र और महान फल यथार्थ रूप से शृणु सुनो। यृणु ते सुचुर्भुवा एकपोयुतः स्वर्ग से महायुष्यम धर्म जेयम युधिष्ठि सद्धान तस्ह यपूर्वसंचित मीनसत्स जो मनुष्य पवित्र और चिथ्त तो होकर तपस्या में संलग्न हो स्वर्ग यश और आयु प्रदान करने वाले जान्योग धर्म का श्रवण करता है उस श्रद्धालु पुरुष के विशेषता मेरे भक्त के पूर्व संचित जितने पाप होते हैं वे सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं वे सम्पावाच एवं श्रुवा वचह पुण्यम सत्यम के सब भाषित प्रहिष्ट मनसोब्वाचितोद पर्रम सर्वे गंधर्वासरस तथा भूताजक्ष ग्रहा का भुजगा तथा बालकिलिन्नस्तर्शिन तथा भागवत पंच काल मुसा कौतूहल सवेष्टा प्रहीद्रियम श्रोतुकाम परम धर्म वैष्णम धर्म शासन हृदय कर्तवाक्यम प्रणयमुशिसान वैश्वान जी कहते हैं राजन श्री का यह परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो धर्म के अद्भुत रहस्य का चिंतन करते हुए संपूर्ण देवर्थी ब्रह्मर्थि गंधर्व अप्सराएं भूत यक्ष ग्रह गुज सर्प महात्मा बालकिल्यगण तत्वदर्शी योगी तथा पांचों उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष उत्तम वैष्णव धर्म का उपदेश सुनने तथा भगवान के बात हृदय में धारण करने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर वहां आए उनके इंद्रिय और मन अत्यंत हर्षित हो रहे थे आने के बाद उन सब ने मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया ततस्तान्सुदेव न धृष्टान दिव्येन चक्षुषा विमुक्त पापा लोक्य प्रणश्य शिषा हरि पापरक्ष के धर्मपुत्र प्रतापवान् भगवान के दिव्य दृष्टि पढ़ने से वे सब निष्पाप हो गए उन्हें उपस्थित देखकर कर महाप्रताप की धर्मपुत्री धृष्टि ने भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार धर्मविष्क प्रश्न किया युधिष्ठिर्वाच क्राह्मणस्याथ क्षत्रिय वैश्य कीदृसी दयागति शुद्र चीदृशी युधिष्ठिर ने पूछा देवेश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र की पृथक पृथक कैसी गति होती है श्री भगवान वाच श्रृणुवर्ण क्रमेण वा धर्म धर्म मृताम नास्त किचिन ब्राह्मणस्तु दुष्कृत श्री भगवान ने कहा नरश्रेष्ठ धर्मराज वर्णों के क्रम से धर्म का वर्णन सुनो ब्राह्मण के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है शिखा यज्ञोपवीता ये सान्ध्याप्युपाशते युते प्राप्त विदुते चय एम वैश्वेव च ये चक्रो पूजयंततिथे वे नि स्वाध्यायशीलाश जरा सातुर्हुतासाच सुद्रभोजन वर्जिता दंभान विमुक्ता सुदारनता पंचयराहोत्रसते दहंते दुष्कृत नुस्कृत कर्म आड़ ओ ब्राह्मण ओ कम जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञोपवित धारण करते हैं संधोपासना करते हैं पूर्णाहुति देते हैं विधिवत अग्निहोत्र करते हैं देव और अतिथियों का पूजन करते हैं नित्य स्वाध्याय में लगे रहते हैं तथा जप यज्ञ के परायण हैं जो प्रातःकाल और सायंकाल होम करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं शुद्र का अन्य नहीं खाते हैं द्रह्म और मिथ्याभाषण से दूर रहते हैं अपनी ही स्त्री से प्रेम रखते हैं तथा पंच पंचयज्ञ और अग्निहोत्र करते रहते हैं जिनके सब पापों को हवन की जाने वाली तीनों अग्नियाँ भस्म कर देती हैं वे ब्राह्मण पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं क्षत्रियोपे स्थित राजज्ये स्वधर्म पिपाल सम्य प्रजापाड़ीता सर्भागन सदा यज्ञान धीर सदार शास्त्रा तत्व प्रजा कार्यपराज विप्रेभ्य काम दो भृत्या भरने सत्यसंदो बदम्ब विभिता क्षत्रियोप्युत जाते गतिं गतिमेता क्षत्रियों में भी जो राज्य सिंहासन पर आसीन होने के बाद अपने धर्म का पालन और प्रजा की भली भाति रक्षा करता है करने लगता है लगान के रूप में प्रजा की आमदनी का छठा भाग लेकर सदा उतने से ही संतोष करता है यज्ञ और धान करता रहता है धैर्य रखता है अपने स्त्री से संतुष्ट रहता है शास्त्र के अनुसार चलता है तत्व को जानता है और प्रजा की भलाई के कार्य में संलग्न रहता है तथा तो ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करता है पोष्य वर्ग के पालन में तत्पर रहता है प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाता है तदा पवित्र रहता है एवं लोभ और धम्भ को त्याग देता है उस क्षत्रिय को भी देवताओं द्वारा सेवित उत्तम गति की प्राप्ति होती है ऋषि गोपाल धर्मानीषण तत्पर दान धर्मी निरतो विप्र शुश्रूषक सत्यसुद नृत्यम लोभदम्ब विवर्जितदार निर हिंसाद्रोह विवर्जिता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 और हिंसा द्रोह से दूर रहने वाला है जो कभी भी वैसे धर्म का त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा में लगा रहता है वह अप्सराओं से सम्मानित होकर स्वर्गलोक में गमन करता है त्रयाणामना शुश्रूषा निरतः तथा विशेषतत्व विभ्राह दासवेश अयाचिता प्रदाता चत्यश समन्वित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 और देवताओं की पूजा में प्रेम रखता है पर स्त्री के संसर्ग से दूर रहता है दूसरों को कष्ट न पहुंचाकर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता है और सब जीवों को अभय दान कर देता है उस शूद्र को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है एवं धर्मांत परम दास मह संसार मोक्षणम न च धर्मांत परम किंचित पापकर्मा व्यपोखण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 शुभच्प्यशुभ चापी वृद्धि यथा क्रम युधिष्ठि ने पूछा भगवान देव देवेश्वर शुभ और अशुभ की वृद्धि और ह्रास क्रम से किस प्रकार होते हैं इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्कंठा है श्री भगवान वाचुपाथिव तत्सर्व धर्म सूक्ष्म सनातनम दुर्विग्ञेय तमाम नृत्यम यहाजना श्री भगवान ने कहा राजन तुमने जो धर्म का तत्व पूछा है वह सूक्ष्म सनातन अत्यंत दुर्व्यज्ञ और नित्य है बड़े बड़े लोग भी उसमें मग्न हो जाते हैं वह सब तुम सुनो यथैव शीत मुदक उष्णेण बहुनावृतम भवेतु तक्षणादुष्टम शीतत्व च विटती जिस प्रकार थोड़े से ठंडे जल को बहुत गरम जल में मिला दिया जाता है तो वह तक्षण गर्म हो जाता है और उसका ठंडापन नष्ट हो जाता है यथोष्ठम वे दल्पम शीते न बहुनावृतम शीतलम च भवे सर्व उष्ण्यती जब थोड़ा सा गरम जल बहुत शीतल जल में मिला दिया जाता है तब सब का सब शीतल हो जाता है और उसकी उष्णता नष्ट हो जाती है एवं चवेद् भूरी सकृत वापि दुष्कृत तदल्पम थपिश शीघ्र नात्र कार्याचारण इसी प्रकार जो पुण्य या पाप बहुत अधिक होता है वह थोड़े पाप पुण्य को शीघ्र ही नष्ट कर देता है इसमें कोई संशय नहीं है समत्व सति राजेन्द्र तय सुकृत पाप यो गुहित भवेदृथ कृतितस्य तरह से जब वे पुण्य पाप दोनों समान होते हैं तब जिसको गुप्त रखा जाता है उसकी वृद्धि होती है और जिसका वर्णन कर दिया जाता है उसका क्षय हो जाता है ख्वापने नुतापे न प्राय पापम्ब नश्यति तथा क्रतोसराज इंद्र धर्मो नश्यति सम्मान देने वाले नरेश्वर पाप को दूसरों से कहने और उसके लिए पश्चाताप करने से प्राय उसका नाश हो जाता है इसी प्रकार धर्म भी अपने मुंह से दूसरों के सम्मुख प्रकट करने पर नष्ट होता है ताउव गृहीत सम्य वृद्धि जा नशय तस्मा सर्वत्न न पापम गोहदुद तस्द प्रयत्न अहंकीर्त है कारण तस्मा संकर्त पापम नृत्यम धर्म च छिपाने पर निसंदेह ये दोनों ही अधिक बढ़ते हैं इसीलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि सर्वथा उद्योग करके अपने पाप को प्रकट कर दे उसे छिपाने की कोशिश न करे पाप का कीर्तन पाप के नाश का कारण होता है इसलिए हमेशा पाप को प्रकट करना और धर्म को गुप्त रखना चाहिए दक्षिणात्य प्रति में अध्याय समाप्त